बृहदारण्य कोषद शांकर भाष्यार्थ अध्याय एक पंचम ब्राह्मण सप्तांत सृष्टि उसका विभाग और व्याख्या मेधया अविद्या येधया अद विद्वा हमस्मि इति सवर्ण सभी कर्मकर्तव्यतया तो कर्म भी कावा नियो जुहुर्म कायुक्त देवादीना उपकुर्सा भूता स्वकर्मरेकूतरसौ लोको भोजत् सृष्ट आस्वी जुहोदी पांत कर्म भी भूतानि जगतात्मा भोज्य सत्तान्ना मेधया इत्यादि मंत्र से पंचम ब्राह्मण का आरंभ होता है यहाँ अविद्या का प्रकरण है तहा अविद्वान यह देवता अन्य है और मैं अन्य हूं इस भावना से अन्य देवता की उपासना करता है वह वर्णाश्रम का अभिमान रखने वाला पुरुष कर्म की कर्तव्यता से नियंत्रित होकर कामना से प्रेरित हो ओम यागादि कर्मों द्वारा देवता आदि का उपकार करने के कारण समस्त भूतों का लोक भोग्य है ऐसा पहले कहा गया जिस प्रकार एक एक करके सभी प्राणियों ने अपने कर्मों द्वारा उस लोक को रूप से उत्पन्न किया है उसी प्रकार उस कर्माधिकारी ने भी याग होमादि, कर्मों द्वारा संपूर्ण भूतों को तथा सारे संसार को अपने भोग्य रूप से रचा एवं एक कह, स्वकर्म विद्याण सर्वस्य जगतो भोक्ता च सर्वस्य सर्व कर्ता कार्य चेत एक विद्या प्रकरणे मधु वक्षामः वक्षा सर्वस्य कार्य मधु विज्ञानार्थम् इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म और ज्ञान की अनुसार सारी जगत का भोगता और भोग्य है तात्पर्य यह है कि सभी सबके कर्ता और कार्य हैं। ज्ञान के प्रकरण में आत्मिक के ज्ञान के लिए यही बात हम मधुविद्या के प्रसंग में कहेंगे कि सभी सबके कार्य यानी मधु है यदशो जुहोति पांगतेन काम्य कर्मणा आत्म भोजन जगत श्रे विज्ञान च सप्तधा प्रविभ्यम कार्य सत्तान्ना भोज्यवाद पिता तनाषा सविगा सूत्रभूता संेप्त प्रकाशक मंत्र उस कर्ता ने जो होम यागा की रचना की वह सारा जगत कार्य कारण रूप से सात प्रकार से विभक्त किया जाने पर भोज्य होने के कारण सप्तान्न कहा जाता है इसलिए वह उन अन्नों का पिता है विनियोग के सहित इस इन अन्नों के संक्षेपत प्रकाशक होने के कारण ये मंत्र इनके सूत्रभूत हैं यहां तपसा जनयत्ता एक साधारण देवा देवान्जयत देवान तिण्यात्मने कुरुत पशुभ्यकम प्राय तस्व प्रतिषिम जच्च प्राणी जच्चन कस्मा न क्षीयते सर्वदा यो भेताम क्षिम वेद सोल प्रतीक स देवाना गर्ज मुपजीवती श्लोकाह पिता प्रजापति ने विज्ञान और कर्म के द्वारा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 ये अन्न सर्वदा खाए जाने पर भी छीण क्यों नहीं होते जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है वह सुख रूप प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का उपजीवी होता है इस विषय में ये श्लोक मंत्र है यद सप्ताह नाली यद अजनयदि क्रियाण मेधया प्रज्ञया विज्ञान तपसा च प्रकृतत्वात् ज्ञानकर्मी मेधा मेधातप्दवाच्ये तोर प्रकृतवात्तरे मेधातपसात कर्म ज्यादि साधन ये वेद इति प्रकृतम् तस्मान् न प्रसिद्धयो मेधा तपसो रासंका कार्यः कार्यः अतो यानि चनमें प्रकृत तस्मा पिता तानि कार्यान्ना इति प्रकाशय्याम वाक्यशेषा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 इनसे भिन्न मेधा धारण शक्ति और कितच चांद्रायण तप इनके वाच्य नहीं है क्योंकि यहाँ उनका प्रसंग नहीं है यहाँ तो स्त्री आदि जिसके साधन है उस पांग कर्म का और उसके अनंतर ही या एवं वेद इस वाक्य से ज्ञान का प्रसंग है इसलिए इन शब्दों से प्रसिद्ध मेधा और तप की आशंका नहीं करनी चाहिए अतः पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा जिन सात अन्नों को उत्पन्न किया उन्हें हम प्रकाशित करेंगे इस वाक्य में ता प्रकाश्या उन्हें हम प्रकाशित करेंगे यह अंश वाक्य शेष है त्र मंत्रण अर्थस्तिरोतः प्रायण दुर्व्यगोती तदर्थव्याख्या व्याख्याय ब्राह्मण प्रवर्त है वहा मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद में मंत्रों का अर्थ गूढ़ होने के कारण प्राय दुर्बोध होता है अतः उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण प्रवृत्त होता है नानी मेधया तब सा जनियती मेधया ही तबसा जनयत सा, साधारणमिति एककमारण तारणम यदिद अद्य सदुपास्ते न स पापमो व्यावर्तते मिश्रगमेत देवा देवान्जयदी हुत प्रहुत च तस्दे्यो जुहवती चुहत आहुर्दर्श पूर्णमाशा तस्माजुक सैत् पशुभ्यक प्राच्छी तत्पय पयोग्रे मनुष्या पशुचोपजीवती तस्कुम जात घृत वैवाग्रे प्रतिहयती स्तनम वाधापयथ वसम जातम आहूर तृणाद प्रतिषिम जच्च प्राणीति जनहेती पश्यद प्रतिष्ठित जच्च प्राणी जच्चन तद आहु संवत्सरम पयसा जुहदपुनर्म जयती न तथा विद्या हों तुनृत्युम अपम जयत्म विद्वान्गं दवेभ्योन्ना प्रयक्षति कस्मा न क्षीयते सर्वेति पुषो वा अक्षिश स पुनः मनमर्जनयते यो वैताक्षि वेदे पुरषो वाक्षति स हीतमंडम धिया धिया जनयते कर्मदन ऊर्जा सोन्नमति प्रतीक नेती मुखम प्रतीक मुखे नेत स देवानाम ग ऊर्जीवती जने पिता पिता इसका यह अर्थ है है, कि पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही अन्नों की की। उत्पत्ति उसका एक अन्य साधारण अर्थात यह जो खाया जाता है वही इसका साधारण अन्न है जो इसकी उपासना करता है वह पाप से दूर नहीं होता क्योंकि यह अन्न मिश्र समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है जो अन्न उसने देवताओं को वे बाटे और प्रभु गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिए हवन और बलि हरण करता है कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो अन्न दर्श और पूर्णमाश है इसलिए काम में के यजन में प्रवृत्त न हो एक अन्न पशुओं को दिया वह दुग्ध है मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी अत्रिनाद, तीर्ण न करने वाला कहते हैं जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते ये सब इस पसवन्न में ही प्रतीक्षित हैं अर्थात जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते वे सब दुग्ध में ही प्रतीक्षित हैं अतः ऐसा जो कहते हैं कि एक साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है एक साल की अपेक्षा नहीं करता इस प्रकार जानने वाला उपासना करने वाला पुरुष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 ऐसा जो जानता है वह प्रतीक के द्वारा मुख प्रतीक है अर्थात मुख के द्वारा अन्न भक्षण करता है वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपजीवी होता है यह फलश्रुति प्रशंसा है तत्र तथा सप्तान नानी मेधया तपसा जनयत पिता इत्यस्य इत उच्य वद्योतत प्रसिद्धो शब्द ना व्याचे प्रसिद्धव्योत प्रसिद्ध हाँ मंत्रयदी चावादस्वूपेण मंत्रेण प्रसिद्धा प्रकाशिता अतो ब्रामणमशय्वाह मेधया हि तपसा उपर्युक्त सप्तान नानि तपसा पिता इत्यादि प्रथम मंत्र का क्या अर्थ बताया जाता है इस प्रश्न के उत्तर में द्वितीय मंत्र रूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थ के द्योतक शब्द से मंत्र की व्याख्या करता है इसका तात्पर्य यह है कि इस मंत्र का अर्थ प्रसिद्ध ही है यजनयत जो उत्पन्न किया इस अनुवास स्वरूप मंत्र से भी इसकी प्रसिद्धार्थता ही प्रकाशित होती है अतः ब्राह्मण निशंक से ही कहता है, पिता ने विज्ञान और कर्म से ही उत्पन्न किया ननु नयादी कर्माता लोकफल साधना नाम तावत् तबत प्रत्यक्ष अभिहित में तत्रच विद्या कर्म पुत्रस्य सैत्ना त्र दर्म पुत्र फलभूता लोकाध स्रष्ट प्रतीतभिह वक्षारणच प्रमे तस्मुम वक्त मेधएं फल विषया प्रसिद्व च लोके ऐसा च इस अर्थ की प्रसिद्धार्थता कैसे है सो बतलाई जाती है स्त्री से लेकर कर्म पर्यंत लोक फल और साधनों का प्रत्युत्व तो प्रत्यक्ष ही है यह बात मेरे स्त्री हो इत्यादि वाक्य से कही ही गई है पूर्व ग्रंथ में यह बतलाया गया है कि दैव वित्त ज्ञान कर्म और पुत्र अपने फलभूत लोकों के सृष्टित्व में साधन है तथा आगे जो कहा जाएगा वह भी प्रसिद्ध ही है अतः मेधिया इत्यादि कथन उचित ही है ऐसा ही फल विषय प्रसिद्ध च लोके ऐसा चायाद्युक्त एकतावान्नविका ब्रह्म विद्या विषय चर्वकवाद काम उत्पत्ते है ऐसा भी किसी फल को ही लेकर होती है यह बात भी लोक में प्रसिद्ध ही है एकतावानवयी काम इस वाक्य से यह बतलाया गया है कि स्त्री आदि ही ऐषणा है ब्रह्म विद्या का जो विषय है उससे तो सबकी एकता हो जाने के कारण कामना का होना संभव ही नहीं है फुटनोट यहां यह शंका होती है कि जिस प्रकार जाया आदि विषयक कामना संसार बंधन में डालने वाली है उसी प्रकार मोक्ष विषय कामना भी हो सकती है क्योंकि कामना मात्र बंधन की हेतु है इसके उत्तर में कहते हैं ब्रह्म विद्या के विषय में कामना नहीं होती कामना राग के कारण होती है और राग अन्य में होता है ब्रह्म विद्या के विषय मोक्ष में का सर्वथा अभाव है, अतः कामना नहीं होती एतेना शास्त्रीय प्रज्ञात स्वाभाविकाभ्याम भवति जगसृष्टिवती चानिष्ठ फलस्य कर्म विज्ञान निवित्तत्वात् विविक्षितस्तु शास्त्रीय एव साध्य साधन भावो ब्रह्म विद्या तद्वैराग्य वीक्षितोष व्यक्ताव्यक्तलक्षण संसारो शुद्धो नित्य साध्यनपो दुःखो विद्या विषय तस्माद् विरक्तस्य ब्रह्मविद्या विद्या आरभे इस फुटनोट यदि कोई कहे जाया से मे स्वात इत्यादि शास्त्र वचनों के द्वारा जायादि विषयक कामना का उल्लेख होने से यह शास्त्री है अतः शास्त्री कामना संसारोत्पत्ति में हेतु हो किंतु अशास्त्री कर्म आदि क्यों कर कारण हो सकते हैं तो इसके उत्तर में कहते हैं इस उपरयुक्त कथा से कथन से इत्यादि इस उपर्युक्त कथन से यानी अविद्या जनित काम ही संसार बंधन का कारण है ऐसा दिखलाए जाने से अशास्त्रीय एवं स्वाभाविक ज्ञान कर्मों के द्वारा संसार की सृष्टि होती है यह भी प्रतिपादित ही हो जाता है क्योंकि स्थावर पर्यंत सारा अनिष्ट फल कर्म और विज्ञान से ही होने वाला है किंतु यहाँ शास्त्रीय साध्य साधन भाव ही बताना इष्ट है क्योंकि ब्रह्म विद्या का विधान करने की इच्छा से उस साध्य साधन में वैराग्य बतलाना आवश्यक है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 तस्धारणमु अच्छा भोक्तृसमुदीद यदिद्य भुज्यते हन्य हसाधारणोक् अकल्पयतर सृष्ठ अन्नो का विभाग पूर्वक विनियोग बतलाया जाता है एक मस्य साधारणम एक मंत्र का पद है इसका व्याख्यान कहा गया है अश्य अर्थात इस भोक्तृ समुदाय का वह साधारण अन्न है वह कौन सा यह जो प्रतिदिन समस्त प्राणियों द्वारा अदन भोजन किया जाता अर्थात खाया जाता है भावजह की पिता ने अन्न की रचना करके उसे समस्त भोक्ताओं के लिए साधारण अन्न कर दिया। सर्व प्राण भुज्य दियाधारण मन मुस्ते तत्परोपासनम नाम तात्पर्य दृष्टम लोके गुरुमुपास्ते राजस्ते इद शरीर लोप भोग प्रधानो नृष्टा कर्म प्रधान भूतो न पापमो धर्मया वर्तते न विमुच्यत इत्यादि मोहम्न विंदते इत्यादिस्मृतिरत्मेदे दन दन्नम त्मार्थम पाचये दन्नम अप्रदायभ्यो यो भुंगतेन एव सा अन्नादे भ्रूणहा माष्टि इत्यादि यह जो समस्त प्राणियों का भरण पोषण और स्थिति करने वाले एवं उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण अन्न की उपासक उपासना करता है अर्थात तत्पर होता है लोक में गुरु की उपासना करता है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 मिश्रम हेतःसि स्व प्रद प्रत प्रभक्त यभुते यो मुखे प्रक्षिप्यड़ोपिग्रास पी परस पीड़ाको दिश्य मवेदम सैदी सर्वेशा तत्रसा प्रतिबद्धा तस्मा परम ग्रसितुं अपि शक्य दुष्कृतम भी मनुष्याणाम इत्यादि वह पाप से मुक्त क्यों नहीं होता क्योंकि जो प्राणियों द्वारा बिना भाटे खाया जाता है वह अन्न मिश्र यानी सभी का स्वधन है सबका भोज होने के कारण ही उस अन्न का मुख में दिए जाने वाला ग्रास भी दूसरों के पीड़ा देने वाला देखा जाता है क्योंकि उस पर वह मेरा हो इस प्रकार सभी की आशा बंधी रहती है अतः दूसरों को कष्ट दिए बिना उसे खाया भी नहीं जा सकता जैसा कि दुष्कृतम स्मृति वाक्य इस प्रकार है दुष्कृतम ही मनुष्याण अन्न यो ही यश नमसनति सब तस्नाती अर्थात मनुष्यों का पाप उनके अन्न के आश्रित रहता है अतः जो जिसका अन्न खाता है वह मानो उसका पाप खाता गृह वैश्वेवाख्यम यदन्य हि निरूप्यत केचि तृसाधारण वैश्वेवाख्यसा न सर्वप्राण अद्यते इति भुज्यम वत्यक्ष यदम अद्यम वचनमुकूल सर्व प्राणुज पाति वैसदेवाख्य युक्त स्वचांडालाद्याद्य ग्रहण वैसदेव्यतिरेके स्वचांडालाद्याद्यादर्शनाद्य वचनम यदि तृह्येत साधारण शन पिताशिष्टवायुक्त तसज्ये तम ये तत्शिष्ट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 साधारण होना प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विषय में यदि दम यह खाया अनुकूल है इसके सिवा देव अन्न वो समस्त प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न के अंतर्गत ही है अतः तो वहा कुत्ते और चांडाल आदि द्वारा खाए जाने वाले अन्य को ही ग्रहण करना उचित है क्योंकि वैश्वेव से अतिरिक्त भी कुत्ते और आदि के खाने योग्य अन्न देखा जाता है अतः वहां जो यह अन्न खाया जाता है यह वचन उचित होगा और यदि साधारण शब्द से उस अन्न को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो पिता ने उसकी सृष्टि नहीं की और उसका विनियोग भी नहीं किया ऐसे कथन का प्रसंग उपस्थित होगा पर वास्तव में समस्त अन्न उसी ने रचे हैं और उसी ने उनका विनियोग किया है यही सिद्धांत यहाँ इष्ट है न वैसुदेवाख्यम शास्त्रोक्त कर्म पापनों विनिवृत्ति युक्ता न मत्स्य बंधनादी कर्म वस्वभावुसित शिष्ट निवर्तवाकरण प्रत्यवाय श्रवणात इतरच प्रत्यवायोपत्ते अहमअम हम इति मंत्र मंत्रवर्णाद इसके सिवा वैश्वेव संज्ञक शास्त्रोक्त कर्म करने वाले पुरुष का पाप से निवृत्त होने युक्ति संगत नहीं है तथा तो शास्त्रों में बलवैष्देव का कहीं भी प्रषेध नहीं किया गया है मछली पकड़ने आदि कर्मों के समान यह स्वभावत निंदनीय भी नहीं है क्योंकि यह शिष्ट पुरुषों द्वारा निष्पन्न होने वाला है और इसके न करने पर प्रतिवाय भी सुना गया है तथा मैं अन्न ही अतिथि आदि के बिना दिए अन्न भक्षण करने वाले को भक्षण कर जाता हूँ इस मंत्र के अनुसार अन्यत्र वैश्व देवान से भिन्न अन्न भक्षण करने में ही प्रत्यवाय होना संभव है